जय श्री राम जय श्री सीता राम सीताराम सीता जानन भूत गणाद सेवतम कपित जमूपलचमाशतम शोक विनाश कारकम नमाम दुनेशर पार श्यामल कोम राम सीता समारोपित पाड़ौ महासायक चारु चापम नमामी राम रघुवंशनाथ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरू देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरुवे कर्पूरगौरम करुणतारम संसार सारम भुजेन्द्र सरापस हृदय भवानी सहित आ कैसे जाओ कैसे जाऊँ मैं पनिया भरण को सखी देखो काना बिरज पियो कैसे जाऊ कैसे जाऊँ मैं पन्या भरण को सी देखो काना खड़े हैं बिरज की ओर देखो काना खड़े हैं बिरज की ओर कैसे जाओ जमुना तट पर बंशी बजाय जमुना तट पर बंसी बजाय मनमोह सबके मन, सब मन भाये ललता चंद्र गोपियन के संग भोरी रचाए लीला निष लीला सुदैत खाए बो साज से भो लीला निदैत खाए बो साज से भो देख पाना खड़े हैं बिरज की बीरज देखो पाना खड़े बीरज देखो का ना आखड़े के चुकी कैसे जाओ नित नित मोरी राहत कत है नित नित मोरी नित नित मोरी राहत कत है नित नित मोरी राहत कत है नट खत मो से जब भी मिलत है कंकण मारे फोरे गगरिया कंकण मारे पोरे गदरिया दीत न मानी जगड़ करत है दीत न माने जगड़ करत है मोरी झटके मोरी पुसर से चुनर चित चो देखो काना खड़े हैं बीरज पीओ देखो काना खड़े हैं बीरजीओ कैसे जाओ छोड़ दोपया कृष्ण कन्हैया छोड़ दोपया कृष्ण कन्हैया ताना देंगी सारी सखियां ताना देंगी सारी सखियां चोरी चोरी मैं आई हूँ चोरी चोरी मैं घर जाने दे ओ सा घर जाने दो पर मरे गजर नि पर Re ga ma pa, re ga ma pa, re ga ma pa da da da da da da da da pa. Ni da da ni da da da ni da ni ni ni da da da da ni da ma da da ni da pa ma ma da da da da da da da. Saga pa sa ni, saga pa sa ni. पदा मामा बा, बा, रे पारा, पारा, पारा, पारा, पारा, पारा, पारा। चोरी चोरी मैं आई हूँ घर जाने तो ओ सावरिया कहीं देखें कहीं देखे न सास नन दिया कहीं देखे न सास नन दिया काना खड़े बीरज पियो देखो काना खड़े बीरज पियो कैसे जाओ कैसे जाओ मैं पनिया को पाना खड़े हैं। देखो पाना कु देख कारज की ओर देखो पाना करे वीरजीओ बीरज की ओर बीरज की ओर की ओर बोलिए स्वामी जी महाराज की जाए re dadana re na che nandara na che bhara rahi na che nandara nacha re radhara na che nandara गरी दानी गि गरंद राम पाम गरी दर निधना चे नंद राम पे गिर गर दानी दानी दर निधानी दबधानी दबा निध पम दव गर नाचे नंद naachana la la naachana naachana kai va re la gani dei gani gar gar pa gar naachana kai va a naachana kai va na ja nanda ga naachana kai va Na chale ra jala, na chay na dala, na chay na dala, na chay na dala. सामपि मंगला कर्तारौ वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंडलीकौरसौरव समाहित चित हृतापनिष मुहंस्य सन्न सापी दूरवादलुति तरुणा्यनेे माबीभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मूर्ति मनोरथ भुआ भज जानकशम रघुनाथ कीर्तनं कीर्तन त्र तमस्तकांजलि बास्पवापूर्ण लोचन मत राक्षक गंगातरंगरमणी जटा गौरी निरंतर गौरीभूषितम भाव नारायण प्रियमन मदाप पति भज विश्वनाथ सचिदानंदय विश्वत्पत् हेतव कानाशा श्रीकृष्ण वयम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुअर विमल योदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गौंसिय राम के हनुमत हो सारे तदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के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 गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री नमः पार्वती पते हर हर भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मंगलमयी कथा भगवान श्री राघवेंद्र की हम लोग आदरणीय श्री डालमिया जी और श्री मधुसूदन जी एवं अन्य सभी श्रद्धालु भक्तों के साथ श्रवण कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से यह मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करें उसके पूर्व नाम स्मरण बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ जय सिया जय जय सिया जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम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 जय शिया जय शिया जय जय शिया जय शिया जय जय श जय शिया राम जय जय श राम जय जै, जै, जै, जै, जै, शरण दया के धाम, अ शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आप कराम मुझे भरोसा आप कर राम जय श राम जय जय जय सियाराम जय जै गैसिय राम करुणा करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम अपना दास बना लो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 रा राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जे, जे राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय सि राम जय जय शिया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 जय राम जय जय शिया जय जय शिया जय जय शिया श्री सीता राम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्त की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश नम पार्वती पत हर हर महादेव विमल कथा आ गु छदू बिलु जेश स्वदू गाम भगत कर लक्षण बिनु छना आ आ जय नाथ पद ने हूं के उचल धीरेश्वर नाथ फलाने हो दिश्णार दिश्णार भगवान शंकर के श्रीचरणों में छल रहित प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है भगवान शिव परम श्रीराम भक्त हैं इसलिए भी विवाह के लिए भी काम की प्रेरणा से नहीं राम जी की प्रेरणा से ज्यादा निश्चिंत बैठे हैं रुद्रग्रहणों ने कहा कि बाबा इतने निश्चिंत तो कभी नहीं दिखे आप जितने अभी आपने विवाह की स्वीकृति दे दी पर यह विचार किया कि घर में कुछ है शिवजी ने कहा कि नहीं यह तो हमने नहीं सोचा क्यों घर में कुछ नहीं है ये चिंता तो वे करें जिनके पास घर हो यहाँ तो घर ही नहीं है जिसके पास घर भी न हो उसके घर में कुछ ना भी हो तो क्या चिंता पर बात बड़ी अटपटी है जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकानदार से कहे कि तुम्हारी दुकान में बड़ी आलीशान चीजें हैं आज यह भी खरीदेंगे यह भी खरीदेंगे यह भी खरीदेंगे और दुकानदार पूछे कि जेब में पैसे हैं जेब पैसा जेब ही नहीं है तो महाराज विवाह की स्वीकृति दे देना इतना सरल तो नहीं है शिवजी ने कहा कि देखो जिसने कहलाया है वो जाने प्रभु ने कहलाया हमने कह दिया दीन दयाल सुने जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है टेरु कहाँ अरुजाऊँ कहाँ बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है एहो मुरारी पुकारी कहो यह मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है भगवान ने कहलाया वो जाने अच्छा अच्छा अच्छा पर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आए शंकर जी ने कहा कोई रिश्तेदार होता तो आता तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है शिव जी ने कहा नहीं रिश्ता तो है नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जैसे दूजा नाता तोड़ दे राम जी से नाता एक राम जी से नाता एक राम राम जैसे नाता एक राम जैसे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जैसे दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी की दूजी आशा तोड़ दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए यही विधि रखे नाम रही जा रखे राम कह भी दे, दे, दे, दे रही जा लाखे राम कही विधि रही जाहिर दि रख राम कह रही है सीताराम सीताराम सीताराम ये सीताराम सीताराम सीताराम कही एकमात्र नाता है भगवान से बस यह तो अच्छी बात है भगवान नारायण से नाता है तो वे तो लक्ष्मीपति हैं तो लक्ष्मीपति जिसका मित्र हो उससे कुछ मांग लेने में हर्ज क्या है हां यह बात भी सही है पर क्या मांगे भगवान शिव ने पूछा रुद्रगणों ने कहा एक मुकुट मांग लेते रत्न रत्नजटित स्वर्ण मुकुट एक वह दूल्हे के सिर पर रहे बस यही बहुत है नीचे तो किसी तरह ढक धक ढकाकर काम चला लेंगे और भगवान शिव बोले कि ये स्वर्ण मुकुट मांगना अच्छा नहीं क्यों जिसके सिर पर आता है उसे अभिमान रहता है और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्षा होती है इस साल वो आदमी का जी जलता इन्हें मिल गया और जिसे मिलता है वह अभिमान में फूलता है तो जो अपने मन को फुलावे और दूसरे के मन को जलावे ऐसी चीज रखना ही नहीं तो फिर शंकर जी ने कहा चलो मुकुट तो रखेंगे सिर पर लेकिन ये वाला मुकुट नहीं जटा मुकुट जटा मुकुट जटा मुकुट ये जटाओं का मुकुट बड़ा अच्छा किसी को ईर्षा नहीं होती और जिसे ईर्षा होती हो तो अपनी बढ़ा ले क्या हर्ज है अपने मन में कोई अभिमान नहीं पढ़ो अपनी बढ़ा ले हर्ज क्या है जिसे ईर्षा होती हो वो जटाएं अपनी बढ़ा ले हाँ ये बात तो ठीक है तो यह स्वर्ण मुकुट नहीं जटा मुकुट अब महाराज दूल्हे के सिर पर सेहरा तो होना चाहिए शंकर जी ने कहा हाँ जरूर पर सहरा ऐसा हो जिसे देखकर किसी के मन में लालसा ना हो विवाह की हमारा सेहरा कोई एक बार देख लेंगे तो कभी विवाह करने की नहीं सोचेंगे जटा मुकुट अही मौ संवार मुकुट अही मौ मोर संवार जटा मुकुट अ मोर आही मोर संवार मोर मोर सवार समारोह भगवान शंकर ने कहा सांप का सेहरा बड़ा अच्छा रहेगा अजय ये सांप का सेहरा क्यों शिवजी ने सोचा विवाह करने जा रहे हैं और विवाह का अर्थ ही होता है संसार से संबंध जोड़ना तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलें पर यह याद रखें कि सांप सिर पर सवार है और ये काल व्याल कर भक्षक जोई ये काल का व्याल सिर पर सवार है कबीरा सूता क्या करे काल गए करके क्या जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश दो बातल को भूल यदि चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान इधर राजा दूजे श्री भगवान एक मौत याद बनी रहे और एक भगवान याद बने रहे बस ठीक है महाराज तो सांप का सहरा ही ठीक है अब सांप का सहरा देखकर कौन विवाह के लिए तैयार होगा अधिकांश तो इस शहरे को देखकर ही अपना विचार बदल देंगे कि हमें विवाह नहीं करना है पर शिवजी यह संदेश देते हैं कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो पर यह याद रखो कि काल सिर पर सवार है और काल सिर पर सवाल है ऐसा सोचकर जो जगत से संबंध जोड़ता है वह जगत में बसता तो है पर जगत में फंसता नहीं है इसलिए महाराज जटाओं का मुकुट ठीक है अच्छा जटाओं का मुकुट क्यों ठीक है सिर से प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म होता है अच्छा विचारों का भी जन्म सिर से ही अधिक होता है और विचार भी बिखरे होते हैं बाल भी बिखरे होते हैं तो बिखरे बालों को समेटकर जटा बना लेना यही बिखरे हुए विचारों को समेटकर जटा बना लेना है इसलिए कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केस श्री तुलसीदास जी का दोहा है कि हमने तो जटा बांध ली हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश हमें तो प्रेम का स्वाद मिल गया इसलिए ये जटा बांध ली तो बिखरे हुए विचारों को समेटकर जटा बना लेना हमारे यहां दो का सम्मान है सती का और संत का सती का इसलिए क्योंकि वह पति को परमेश्वर मानकर जटा बना लेते इसलिए सती का सम्मान और संत का सम्मान इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर को पति मानकर अपना सब कुछ सौंप देता है इसलिए संत का सम्मान पर हमारे यहां मुड़ते भी हैं मुड़े हुए हां मुड़ना भी अच्छा है लेकिन मुड़ें तब जब यह लगे कि अब मुड़ें, जब ऐसा लगे कि जगत से इधर से अब इधर मुड़ें, असत्य से सत्य की ओर मुड़ें, अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ें, जगत से जगदीश की ओर मुड़ें, तब मुड़ें। इसीलिए हम लोग मुड़ते हैं तीर्थ में जरूर मुड़ते हैं तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध और इसलिए मुड़ जाते हैं कि अब मुड़ गए अब जब मुड़ने के बाद भी अगर कोई न मुड़े तो फिर मुड़ने से मतलब क्या है जैसे ही थोड़े से बाल निकलते हम तुरंत मुड़ते हैं पर एक सज्जन हमें मिले वे कहा करते थे हमने उनसे कहा कि आप मुड़ते तो बराबर हो पर मुड़ते कभी नहीं हो तो हंसकर बोले मुड़ मुड़ाए तीन गुण सिर की मिठियाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज वो कहता था मुड़ने का बस इतना ही अर्थ है इसी तरह भाई जैसे मुड़ने का अपने यहाँ मूल्य है इसी तरह जटा रखने का शिव ही संभोगन कर श्रृंगारा जटा मुकुट मोर सवारा जटाओं का मुकुट सांप का मोर अब कुंडल कंकना कंकन पहरेव्या कुंडल कंकना कंकन पहिरे वाला कुंडल कंकना पहिरे व्याला कुल कंकन पहरे व्याला तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट हरिकाला विभूते के हरित छाला छाला के हरी छाला के छादा छा कु कु कुंडल कंग कना वाला बहिरेया कु कु कुंडल भी सर्प कंकन भी सर्प इस समस्त आभूषण सर्प उपदेश क्या मिलता है उपदेश यही भगवान शिव कहते हैं कि देखो जैसे कुंडल और कंकन के पांव नहीं होते इसी तरह सर्प के पांव नहीं होते पर बिना पांव के कितनी तेजी से चला जाता है पांव नहीं है बिनुपंग चला बिना पांव के चलता है इसी तरह कुंडल और कंकन के भी पाव नहीं है संपत्ति के भी पाँव नहीं है ये कब कहाँ कैसे चल दे कोई ठिकाना नहीं है इसीलिए कुंडल कंकन पहिरे व्याला कुंडल और कंकन के पांव नहीं है आज दिन ऐसा न जाने काल कैसा है आज ऐसा दिन है कल कैसा हो जाए इसलिए इस संपत्ति का उपयोग तो करो पर इस संपत्ति के भरोसे कभी मत रहो धन का उपयोग करना है एक आदमी दो पंक्तियां सुनाता था और दो पंक्तियों में ही पूरे संसार की कविता सुनाता कुछ नहीं था बस कहने का ढंग था वो ऐसे ही बोलता कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए इसीलिए इस संपत्ति के भी पांव है नहीं इसलिए इसका उपयोग करो पर निश्चिंत रहो कुंडल कंकन पहिरे व्याला अच्छा ठीक है तो दूल्हा महाराज का उबटन हो जाए शंकर जी ने कहा उबटन तो ठीक है पर उबटन किससे होगा तन विभूति मुर्दा की राख ये मुर्दे की राख से भगवान शंकर को क्यों इतना प्रेम है शंकर जी ने कहा कुछ मत पूछो एक दिन की बात है एक आदमी मर गया लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे और पीछे सब लोग श्री राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए जा रहे थे शंकर जी को लगा कि यह तो हमारी पार्टी के आदमी है यह हमारी पार्टी के आदमी है इसलिए इनसे मिलकर रहना चाहिए यह भी कह रहे हैं भगवान का भजन सत्य है और हम भी कहते हैं उमा कहा मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना तो इनसे मिलकर रहना चाहिए भगवान शिव अदृश्य रूप से उन सबके साथ साथ चल पड़े लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते जा रहे थे पर जैसे ही वहां पहुंचे मुर्दे ने जलना शुरू किया और इन लोगों ने दूसरी बातें करना शुरू किया जलते हुए आदमी को देखकर फिर बगल वाले को अपने पास बुलाते हैं इधर। फिर धीरे धीरे बात करेंगे तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा वो कहता क्या बताएं इसको भी आज ही मरना था हमको जरूरी काम से जाना था एक आदमी बोला हमें तो दुकान खोलनी थी ग्राहक वहां हाँ खड़े होंगे हम यहां पड़े हैं एक ने कहा मकान बन रहा था कारीगर वहां होंगे हम यहां हैं एक ने तो हद कर दी मुझे तो बिजली का बिल जमा करने जाना था अब अगली बार पेनाल्टी लगेगी ये देने आएगा ऐसी बातें करते हो पर एक व्यक्ति ने तो हद कर दी कहने लगा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था कहा मंडे को मर गया बेदर्दी हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी उसकी भी छुट्टी कर दी अब इसी तरह लोग बातें करें हैं शंकर जी को लगा ये सब सबके सब दल बदलू है अभी राम नाम सत्य कह रहे थे अब मकान दुकान दफ्तर सत्य कह रहे हैं हमारे लिए मुर्दा अच्छा है पर शिवजी ने जब तक देखा तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था शिवजी ने कहा कोई बात नहीं तुम्हारे कारण श्री राम नाम सत्य का प्रचार हुआ है इसलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही हम अपने शरीर पर लगाएंगे शिवई ही संभोगन करी श्रृंगारा जटाब कुट आही मोर सवारा कुंडल कंकन पेरे व्याला कुंडल कंकन पहरे जाला तन विभूति पट के हरिछाला तन विभूति पट के तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हरि चाला तन विभूति पट के हरि चाला तन विभूति पट के हरि छाला तन पट के हरी छाला भगवान शिव ने जो वस्त्र धारण किए तो कहा कि बाघंबर बाघंबर बहनों के विवाह में ह हाँ। लपेट दिया अब बाघंबर को शंकर जी तो ऐसे पकड़ के रख नहीं सकते तो त्रिशूल और डमरू लिए तो उस बाघंबर को इस तरह ए, लपेटा गया ऊपर से एक सर्प बांध दिया गया अब सर्प के द्वारा बंधा है ये बाघम्बर इसका अर्थ यह हुआ कि ये शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल हिल जाता था और शिव जी ने इस बाघ को पहना तो बता दिया कि बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल है मत कर तू अभिमान बंदे मत कर तू अभिमान बंदे मत कर तू अभिमान बहु तेरी शान बंदे मत कर तू अभिमान झूठी तेरी सान रे मत कर तू अभिमान, ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी सान रे मत कर तू हरिमान तेरे जैसे लाखों आए तेरे जैसे लाखों आए लाखों इस माटी ने खाए लाखों इस माटी ने खाए बचाना नाम निशान बंदे मत कर तू अभिमा बंदे मत कर तू अभिमान रे बंदे मत, मत कर तू अभिमान रे बंदे मत कर तू अभिमान बड़े बड़े गरजने वाले शेरों का यह हाल है समय ऐसा विचित्र है बांध देता है काल व्याल है ये समय का सर्प कब किसको बांध दे समय से कौन लड़ा मेरे भाई इसलिए भगवान शिव बागंबर लपेटकर सर्प बांधते हैं अब दूल्हा महाराज तैयार हुए कर त्रिशूल अरुड मरू विराजा विराजा कर त्रिशूल अरुडन विराजा बिरा कर त्रशूल होगा डमरु बे राजा डमरु त्रिशूल अरुड डमरु ब राजा ड्रिशूल अरु डमरु डमरु हाथ में त्रिशूल और डमरू निनाद बडमरु व्रिशूल लिए हैं भाल पर चमचम चमकता हुआ चंद्रमा माथे पर जटाओं का मुकुट त्रिपुंडधारी भगवान आशुतोष शिव आ, ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण धारण किए हैं कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरि चाला कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा चले बसह चढ़े बाजे ही बाजा शंकर भगवान वृषभ पर आरूढ़ हुए ये वृषभ पर क्यों आरूढ़ हुए भोले बाबा विवाह में चलना है हां तो काहे पर बैठकर चलोगे नंदी पर अरे महाराज जिनके पास साइकिल होती है वे भी दो दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं विवाह में जा रहे हैं तो कार मांग ले भगवान शिव बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे दो दिन बाद बराबर हो जाते हैं मांगी हुई चीज तो लौटा नहीं पड़ेगी और शिव जी बोले हम बराबर वर रहना चाहते हैं इसलिए कोई चीज मांगेंगे नहीं ठीक है महाराज लेकिन हाँ लेकिन कोई बात नहीं बैल पर बैठकर चलेंगे अब भगवान शिव बैल पर भी बैठे तो उलटे बैठे चले बस चढ़ी बाज बाजा चढ़िया बज चढ़े ही बाजा चढ़े बस चढ़ी बा baja kare basar ba baja baja baja baja aa kare आ, आ, आ, आ, आ, भगवान शंकर बैल पर बैठे और उलट कर बैठे जिधर बैल का मुंह था उधर पीठ की जिधर पूंछ थी उधर मुंह किया भगवान शिव आप उलटे क्यों बैठे शंकर जी ने कहा उलटकर बैठना हमारा स्वभाव है यदि धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति का जीवन नहीं उलटा तो धर्म से जुड़ने का अर्थ ही क्या हुआ हम जैसे बैठते थे अगर वैसे ही बैठते रहे तो यह वृषभ तो धर्म का रूप है श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण के अनुसार और धर्म पर आरूढ़ होकर ही संसार से संबंध जोड़ने जाने इसका आशय यह है कि हम लोग संसार से संबंध जोड़ें पर धर्म पर आरूढ़ होकर ही जोड़ें और धर्म से जब जुड़े तो उलट कर बैठे जैसे बैठते थे वैसे न बैठे इसलिए हम उलट कर बैठे हैं और दूसरी बात यह है कि उलट कर बैठना हमारी आदत है, है दिल में दिलदार सही आखियां उलटी कर ताहे चितइय चरण दास गुरपा की कीनी उलट गई मोरी नैन फुतरिया हम देखो दो तरह से बैठते हैं एक तो सामने जाते हैं और एक लौटते हैं जब लौटते हैं तो उसे आमने बोलते हैं और जब जाते हैं तो सामने बोलते हैं तो लौटकर अपने आप में बैठना यही उलटकर बैठना है जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ होकर जाते हैं और जब लौटकर बैठते हैं तो कुछ नहीं होकर बैठते हैं उलटकर बैठे हैं भगवान शिव और तीसरी बात यह है कि भगवान विष्णु बरात में आए हैं तो शिव जी को लगता है कि अगर हम सीधे चलेंगे तो भगवान विष्णु की ओर से पीठ हो जाएगी तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे हमारा उल्टा ही बैठना अच्छा भले ही जगत की ओर से पीठ बनी रहे पर दृष्टि में भगवान रहे किंतु संबंध तो जगत से ही जोड़ना है शंकर जी ने कहा जगत से संबंध जोड़ने की सफलता मिलेगी ही तब कब जब हम दृष्टि में भगवान को रखेंगे तभी जगत के स... संबंध जुड़ने की सफलता रहेगी इस तरह भगवान शिव विराजमान हुए अब पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव चलते हैं दे ला परयन रूप बरातना भाई बरयन रूप बरा भाई भर अनुरूप बरा कना भे हंसी करे हौ पर पर बर पूरा जा हँसी कर पू nabai bai ee bai dar an du par par na parakan vaahi paran paran paran rupa par par parakan vaahi के लायक बरात नहीं है यह भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं ऐसा दूल्हा देखा देवताओं ने कहा आज तक नहीं देखा तो क्या दूसरे की नगरी में जाके हंसी करानी है दूल्हे के लायक एक भी बराती नहीं है भगवान विष्णु के इस व्यंग को देवता समझ गए निज निज सैन सहित बिलगाने सब अलग अलग हो गए अब भगवान शिव अकेले क्या करें अब राम जी ने यह देखा कि देखो भगवान शिव की दशा क्या है मन ही मन महेश मुसुका हरी के व्यंग बचन नहीं जा भगवान ने देखा कि शिवजी के मन में क्या हो रहा है शिवजी तो प्रसन्न हो रहे आनंदित हो रहे कि अच्छा अच्छा अच्छा आप अलग हो गए कोई बात नहीं बरातियों की हमारे पास भी कोई कमी नहीं अब भगवान ने अपने बराती बुलाए ही प्रेहरी सकल गे भगवान राम की जब बरात जा रही थी तो उसमें अनेक लोग गए पर कुछ लोग रोने लगे भगवान शिव ने सोचा ये कौन रो रहे हैं भगवान शंकर गए देखा <coughs> बिचारे विकलांग रो रहे हैं क्या हुआ हमें राम जी की बारात में कोई नहीं ले जा रहा शिवजी ने कहा कि तुम जाओ और कुछ न हो ऐसा संभव नहीं है तो क्या हमें कोई बरात कभी करने को नहीं मिलेगी शंकर जी ने कहा चिंता मत करो जब हमारी बरात जाएगी तब तुम सबको स्वीकृति है भगवान रुद्र को वे साथी याद आ गए ब्रंगी ही प्रे रिसकल गण प्रे रे प्रेरी सख रंगी प्रेरी सक सक गण प्रेर सक सकल रंगे थे सकल सकल गे सकल गंगी जी को आदेश हुआ रंगे थे सकल हमारे सब गणों को बुलाया जाए अब जैसे जो जहां रहता होता है उसे वहीं के पते पर पत्र लिखा जाता है इसी तरह भ्रंगी जी ने सभी को बुलाया मर में रहने वाले पेड़ों पर रहने वाले जो जहां रह सकते थे खंडहरों में इधर उधर सब को इकट्ठा किया अब शंकर जी के विचित्र जमाती ये भूत प्रीत बड़े विचित्र विचित्र तरह के हैं अब ये आए हम भी बारात चलेंगे बाबा हम भी बरात चलेंगे हम भी अब शिव जी ने जो देखा बेह शिव समाज ने जो देखा भगवान शंकर को भी हंसी आ गई तुम भी चलो तुम भी चलो और को मुख ही ने पुल मुख काहू को मुखूल मुख का बेनुकर पद को नुपद बाहू हे बोरो नग को ऐसे <स्या> ऐसे बराती आ रहे हैं <स्याँगा> एक ऐसे बराती आ रहे हैं जिनके मुख ही नहीं है बिना मुख के अकेला धड़ ही धड़ धड़ाता चला आ रहा है हम भी जाएंगे बारात और विपुल मुख का हो कोई ऐसे जिनके दस बारह मुख अब एक मुख से प्रणाम करें तो पता ही न लगे कि किस मुख से बोल रहे हैं, कोई बिना हाथ पांव के भगवान ध्यान कैसे आए होंगे हाथ और पांव के बिना लुढ़कते आए या उड़ते हुए आए बिनु कर पद कौ बिन पद बाहू बिना हाथ पांव के ऐसे वैसे भगवान शंकर के जमाती यह भूत प्रेत तो हैं और यह तो होंगे भी क्योंकि हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशनी धन्य है भागवत की वार्ता यह प्रीत पीड़ा को नष्ट करती है तो प्रीतों का वर्णन है श्री हनुमान चालीसा में ही भूत पिशाच नहीं आवे भूत, भूत पेशाच निकट नहीं आवे भूत पिसाच निकट नहीं आवै भूत पेशाच महावीर जब नाम सुनावे सुना महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशा वहाँ तो भी भूत प्रेतों का वर्णन है तो यह तो भूत प्रेत होते ही हैं लेकिन अब दूसरे तरह के भूत प्रेत देखो जो शंकर जी के जमाती है जब कोई मरे बिना प्रेत तो नहीं बन सकता मरना तो पहले ही पड़ेगा हां यह बात तो है तो शिव जी की जमाती कौन ये संत महात्मा जिस कुल में जन्मे वहां से मर गए जिस खानदान में जन्मे वहां से मर गए दूसरी जगह पैदा हुए यही भूत प्रेत हैं। शंकर जी की जमात के यही भूत प्रेत को मुखहीन अजय इन महात्माओं में मुखहीन कैसे कोई मौन ही रहते है। मुखहीन है और एक मुख से अनेक मुखों की बात कहना ये विपुल मुख का हो बिना हाथ पांव के जिन्होंने यह जान लिया मैं शरीर नहीं हूं और बहुपद बाहु कौन सब शरीरों में अपनी ही सत्ता का अनुभव करने वाले यह शंकर जी के जमात जो भी हो नाच गा बही गीत गीत गा बही गीत नाच चंग गा वीत गीत नाच गावंगी परम तरंगी भू सब बोलत यति विपरीत बोलत kepari peparita aa nama jas dulatas bani पर था जस तोला तस बन बरा हगुन सुंदर सुख दाता आ, आ, आ, आ, आ, आ। अब जैसा दूल्हा वैसी बरात बन गई लोग बड़े आनंदित जिस दूल्हा तस बनी बराता अब हिमांचल राज की नगरी में आए हिमांचल राज ने दो सुंदर समितियां बनवाएं। कुछ तो स्वागत करने वाले आए कुछ तमाशा देखने वाले आए स्वागत करने वाले भी बड़े उत्सुक और तमाशा देखने वाले भी बड़े उत्सुक जो स्वागत करने आए थे वे सवारियों पर बैठकर आए और जो तमाशा देखने आए थे वो अपने ऐसे ही घूमते हुए आ गए और जो घूमने वाले थे उन्होंने जो देखा तो भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले यही दूल्हा है और दो चार बाराती जितने वहां मौजूद थे बस इतने ही बराती भगवान विष्णु ने कहा कि इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बराती है हम भी तुम्हारी तरह बारात ही देखने आए तो बरात किधर है इशारा कर दिया भगवान शंकर की जमात की तरफ हे भगवान उस विचित्र बरात को देखकर कौन कहे कि पधारिए आपका स्वागत सवारियां भाग गई बिडरी चले वाहन सब भागे सवार प्राण बचा के भाग रहे जो गिर गए वो बेचारे धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे कांपे खड़े खड़े और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है सोचो बिना सिर का भरा थी पूछो ठहरने का कहा इंतजाम है कांप गए बिचारे चाहे यहाँ ठहर जाओ आपको कौन ठहरा सकता है कांपते हुए दूर से ही जनवासा दिखाया बालक प्राण बचा के भागे भागे आगे देखें पीछे गिरे गए भवन पूछ पितू माता गए भवन पूछ पितु मता जमकर धार की दो बरिया जमकर धार कर द माता पिता पूछते हैं अरे ये भागते डरते क्यों आए बालक भाग रहे थे अरे बाप रे बाप बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप अरे बाप रे बाट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप अरे बाप रे कोई करे भय से बिलाप हो प्रलाप कोई करे भय से बिलाप हो प्रलाद कोई करे आखि मुंदि राम नाम जाप अरे बाप रे विकट बा, विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे विकट बा, विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप अरे बाप रे बा बालक घबड़ाते हुए घर पहुंचे कोई तो भय के मारे चीखें चिल्लाए और कोई आंख बंद करके राम राम राम बचा लो माता पिता ने बालकों को समझाया माई बाबू बूझे लगीन अचरा से झाफ अरे बाप रे बा बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप अरे बाप बापुरे रहा बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप अरे बाप बापुरे रहा माता पिता ने पूछा क्या हुआ बारात कैसी है समाचार तो दो बालक कांप रहे थे पहले घर का दरवाजा बंद करो अगर एक भी बराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है तो बारात कैसी है बालक बोले बरात कैसी है ये तो हम नहीं बता सकते पर इस बरात दर्शन की महिमा बता सकते जो जियत रही बरात देखत उन बढ़ते ही कर सही जो रह बरात देख पुण्य बड़ते ही कर सही योगी देख बरा बरात देख तु बड़ते कर सही बरात देख पुण्य बढ़ते कर सही जी जो इस बरात को देखकर जीवित रह जाए समझ लो उसके कोई पुराने पुण्य हैं नहीं तो इस बरात को देखकर कोई जीवित नहीं रहेगा माता पिता ने समझाया डरो मत जाओ खेलो बालक बोले खेलो जब तक बरात इस नगरी में रहेगी हम तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे माता पिता ने समझाया बालक घर में अब उनकी दशा सुनो जो बरात को ठहरा करके आए जनवासे में ठहरा दिया लौट कर आए तो कन्या पक्ष के लोगों में स्वाभाविक उत्साह तो ये पूछ ही रहे थे क्यों बरात आ गई उनको ठहरा दिया अब वो कुछ बोले ही नहीं हम आपसे ही पूछ रहे हैं बारत को ठहरा दिया है हमसे ये तो ठहर गए ठहर गए मतलब ठहरा दिया ना अपने से ठहर गए तब उनके लिए कुछ चाय और सामान लेकर जाओ अब किसी और को भेज दो हा? तो तुम क्यों नहीं जाते जो जाएगा सो पता लग जाएगा जो एक बार जाए दोबारा जाने को तैयार ना हो वो बिचारे भोजन सामग्री लेकर गए अब गए तो वहां कोई दिखे ही नहीं आवाज सुनाई पड़े लाओ लाओ लाओ लाओ ये बिचारे बड़े हैरान कहे कहा जो देखा ऐसे दृष्टि की आकाश में उड़ रहे लाओ लाओ, लाओ।, लाओ। विचारे सामग्री रख के भागे अब कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता अब शाम को माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई मै शुभ आरती सा मै आरती आरतीवार मै शोभ मैना शुभ आरती सवारी मै में ना मै ना आरती संवार आरती सवार संग सुमंगल ग संग सुम गी ना सुम हरती मैं माता मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई सखिया मंगलमय गीत गा रही हैं द्वार पर आई परीक्षण चली हर ही हर वे भगवान शिव का परीक्षण करने आई हैं सभी आनंदित हैं। अब इतने में देवर्षि नारद आते दिखाई दिए माता मैना अरे पधारो देवर्षि प्रणाम आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो माता मैना ने श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया अब नारद जी बड़े आनंदित हैं, माता मैना आने वाले बरातियों को देख रही रहे हैं। अब बराती जैसे ही आए तो उनमें भगवान विष्णु जो दिखाई दिए माता मैं ना बोली नारद बाबा यह है दमाद नारद जी ने कहा माता बहुत हल्की बात करती हो ये तो जो आपके दामाद हैं उनके मिलने जुलने वाले मित्र हैं अच्छा तो ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसा होगा नारद जी बोले ये तो अभी पता लगेगा थोड़ी देर में देवराज इंद्र ये अरे माता हल्की बात करती हो ये जो आपके दामाद हैं उनके पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं माता मै बोली नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे नारद जी ने कहा कि माता यह तो बाद में भी कहती रहो तब ना लोग भूल जाते हैं नहीं हम तो कभी नहीं भूलेंगे अच्छा ठीक है अब शंकर जी ही आने वाले थे नारद जी ने सोचा अभी यहां खड़ा रहना ठीक नहीं नारद जी ने कहा कि माता आप तो जानती ही हैं कि हमें सभी जानते हैं तो मेरा सबसे मिलना जुलना हो जाए आज्ञा हो तो मैं जाऊं हाँ हाँ जाओ नारद जी नारायण नारायण करते निकल आए अब आए शंकर भगवान अब शंकर भगवान तो वृषभ पर आर बैठे ही उल्टे थे तो बैल ही दिखे मुनियों ने कहा आप नंदी जी का पूजन कीजिए नंदी जी का पूजन हुआ अब दुल्हा अब जिसकी दृष्टि वाहन पर हो उसे शिव कैसे दिखे देह पर दृष्टि होगी तो देव दर्शन कैसे होगा तो देह को घुमाओ नंदी को घुमाओ वाहन को उल्टा किया गया तब दूल्हा सीधे हुए अच्छा जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा जो होगा सो होगा नंदी जी की पूजा तो हो गई। अब बैल को घुमाया गया अब दूल्हा महाराज सीधे हुए और जो दूल्हा महाराज को देखा हे भगवान कौन आरती उतारे मुंह से चीख निकल गई आरती की थाली गिर गई जल से भरा कलश गिर गया और माताओं ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और शंकर भगवान उसी तरह शांत प्रसन्न अब रुद्रगणों को हंसी भी लगे और दुख भी हो कुछ बोले बाबा चलो अब चलें। शंकर जी ने कहा, कहा घर चलो और कहा चलने का विचार है शिव जी ने कहा घर क्यों चलेंगे इतना बड़ा अपमान हो गया ससुराल के द्वार पर आकर वर को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें ये अपमान नहीं है हाँ अपमान तो है तो चलो चले शिवजी बोले लेकिन हमें अपमान लगा नहीं क्यों नहीं लगा ये तो देश देश की रीत होती है शायद यहां की ऐसी रीत होती हो कि दूल्हा महाराज को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें ऐसी ही रीति होती हो शायद ठीक है महाराज लेकिन आपको देखकर आपकी सासु माता ने आरती की थाली गिरा दी जल से भरा कलश गिरा दिया यह अपमान नहीं है शंकर भगवान बोले हमें अपमान नहीं लगा क्यों हमारी सास बड़ी समझदार है उन्होंने हमारे सिर पर चमचम -चम चमकते हुए चंद्रमा को देखा शिव के शीस चंद्र भाव शीस चंद्रभाल चंद्र भ शीस चंद्र भिव शीष चंद्र भिवक शीष चंद्र भाल चंद्र भाल चंद्र भाल शिव शीष चंद्र भिवक शीष चंद्र चंद्रवाद के ये चमचम चम चमकता हुआ चंद्रमा देखकर हमारी सास माता ने आरती की थाली गिरा दी कि स्वयं चंद्रदेव जिसके सिर पर प्रकाश दे रहे हों उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना इसलिए नीचे गिरा दिया और ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया गंगा जी को दे ganga dhaval dhar ganga dhaval dhar ganga dhaval dhar ganga dhaval dhar ganga dhaval dhar ganga dhaval dhar ganga ganga dhaval dhar tar tar tar tar dan dan taman dan dan dan dan dan taman dan dan dan dan dan ganga dhaval dan ganga dhaval dan ganga dan dan dan dhaval dan dan dan dan dan ganga dhaval dan dan dan dan dan धावल धार धार धार गंधार धार गंधार धार गंधा धार धार गंगा गंगा गंगा गंगा जी की धवल धारा देखी तो माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया जिसके सिर पर स्वयं गंगा जी ही इतना वर्षण कर रही हो उसे एक कलश जल का क्या प्रयोजन इसलिए ये कलश गिरा दिया अच्छा ठीक है महाराज लेकिन एक बात समझ में नहीं आई क्या ये आपकी माता आपको देखकर डर क्यों गई शंकर जी बोले हमें देखकर थोड़ी डरी सांप को देख लिया इसलिए डर गई और ये काल जिसे भी दिखाई देगा वो डरेगा और काल के ऊपर ही महाकाल है काल के ऊपर महाकाल और जो महाकाल को देखेगा वह डरेगा नहीं इसलिए अगर हमें देख लिया होता तो जन्म जन्म का डर समाप्त तो हो जाता पर हमें देखकर वो डर रही है इसका अर्थ यही है कि वे उन्होंने सर्प को देखा हमें नहीं देखा देवता और रुद्रगण बोले बाबा हमें तो आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समझ में आएगी भी नहीं ये तुम देव ये महादेव लौट चलो जनवा से लौटे उधर माता इतने क्रोध में भवानी अंबा जगदंबा को गोद में ले लिया जे ही विधि तुम ही रूपयस दीना ते ही जड़ भर बाऊर कसकी इस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर लिखा जो फल चाहिए सुर तरु सो बरबस बस बबू रही ला गई तुम सहत गिरी तै गेरु तुम सहत गेरी तै गिरो पावक जरो जल निधि हो पर तुम से तुम से गिरी गिरो तुमसे तुमसे गिरीते गिरो बावक जरो जल निध हों पर सहित गिरते गिरो पावक जरो जलन दे परो तुम सहत तुम सहत तुम जाए घर नष्ट हो जाए पर मैं जीवित रहते अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगी अब माता मैना के वचन सुनकर सारा रनिवार शान माता मैना को सबसे ज्यादा क्रोध अगर किसी पर आ रहा था तो नारद जी आरोप नारद कर हम का बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा साचे उनके मो नमाया। न माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घालक लाज नीरा बाझे की जान प्रसव के पीरा पर घर घाल लाजन भी बाझे की जान प्रसव के पीरा इस तरह माता मैना जब नारद जी को दोष देने लगी तो माता पार्वती जी ने कहा मां तुम सन मिटहीं की विधि के अंका मात व्यर्थ जन लेहु कलंका जन लेहु कलंक जनु ले मातु कलंक करुणा परिहर अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जहां पाओ बताई सभी दुखी नारद जी से कहा कि माता मैना को समझाओ नारद जी बोले अब मैं नहीं जाऊंगा क्यों हमारी बात पर भरोसा कौन करेगा किसी को हमारे साथ भेजो तो किसे भेजें सप्तषियों को ते ही अवसर नारद सहत अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरंत निकल अब नारद जी और सप्त ऋषियों ने आकर कहा मैं ना सत्य सुन हूं मम बानी भवान बबानी। दयानी बबानी। दयानी। दयानी। बानी दया भबा दया महाबागवानी सकल बुद्ध आ uh -huh. uh -huh. uh -huh. जग जननी जग जानी सुरनर मुनि जन सन मानी मुखी चंडी महिषास आमर पद yes. दानी भवानी बवानी गया नारद जी ने उपदेश दिया माता जिसे तुम अपनी बालिका समझ रही हो यह बालिका नहीं स्वयं जगदम्बा है अब माता मैना ने कहा कि देवर्ष आपने पहले क्यों नहीं बताया कहा था मैंने यही तो कहा था यद्यपि वर अनेक जग यही कहा शिव तज दूसर नाही इसका एक अर्थ तो यह था कि शिवजी को छोड़कर अन्य वर इनके लिए नहीं है और दूसरा इनका परिचय देते हुए कहा था यही कहा शिव तजी शिवजी ने इनका त्याग किया है ये दूसरी नहीं है दूसर ना है तब मैना हिमवंत अनदे पुनि पुनि पार्वती पदवंदे अब शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप बना लें शिव जी ने कहा ठीक है अब हमारे भगवान शिव तो आनंदी लेकिन मुख्य मुख्य बराती गायब कहां गए सब बराती पता लगाया बराती कहां बराती कहां बराती गए मीटिंग में आवश्यक मीटिंग बुलाई गई आपातकालीन बैठक कि महाराज का भयंकर वेश देखकर अभी तो सासू माता भयभीत हो गई और पानी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई तब तो शिवजी का विवाह नहीं होगा अपना क्या बिगड़ेगा अपने से ही तो लोग पहले पूछेंगे कि जलपान हुआ कि नहीं सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि विवाह में पंक्ति पहले राम जी के विवाह में आप पढ़ेंगे पंक्ति सबसे बाद में हुई पर शंकर जी के विवाह में पंगति सबसे पहले कौन रिस्क ले पहले ही खाओ पियो फिर जो होगा सो देखा जाएगा और जब यह प्रस्ताव रखा गया सभी आनंदित हुए बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए अब एक परोसने वाला एक ही बराती के आगे खड़ा ना आगे जाए ना पीछे जाए पत्तल लिया ऐसे खड़ा और ऐसे देखे बार बार दूर खड़े हुए एक आदमी ने देखा क्या कर रहे हो जल्दी परोसो उसने कहा बड़े समझदार तुम ही आ जाओ अब पहले ही मौके पर क्या देखा को मुख हीन ही, न, ही न, को मुख ही न, एक ऐसा बराती बैठा जिसके मुख ही नहीं अब वो बेचारा कहे कि इसके पत्तल किधर परोस है मुख हो तब तो आगे पीछे का फैसला हो और मुख ही नहीं है तो ये खाएंगे कैसे बराती के भीतर से आवाज आई इससे तुम्हें क्या मतलब बेचारा घबड़ा गया अब साथ वाले ने कहा कि तुम देखो ही मत इनकी तुम तो परोसो एक पत्तल परोस और जैसे ही पत्तल परोस कर थोड़े ही आगे बढ़ा अब फिर पत्तल लिए रुके अब क्यों रुक गए को मुख हीन मुख काहू अब एक ऐसे सज्जन बैठे जिनके मुख ही मुख हैं यहां कितनी पत्तलें परोसी जाएं मुख एक हो तो ठीक और शिवजी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा एक भक्त ने लिखा काहे न भीख फिरे घर में नहीं एक अन्न अधेला जो मुख एक तो पूरे मुख ही मुख को घर मही झमेला शीस चढ़े सहसान गोद गजानन बेल तबेला शिवजी से विवाह में पूछा गया आपके पिता शिवजी ने कहा ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी के मुख कितने चार चतुरानन बाप तो बेटा कैसा जो उन्नति न करे पचानन आप और शंकर जी के पुत्र हुआ सड़ानन पूत और एक चेला मिला दशानन चेला अने विपुल मुक्काओ अजब पतले दोना परोस कर जाएं लौट कर तो पतली दोना गायब आई शिवजी की अद्भुत बरात सखीओ आई शिवजी की अद्भुत बरात सखीओ आई शिव की अद्भुत आई सिद्ध जी की अद्भुत बरात सखियों सिद्ध जी की अद्भुत व्यंजन विविध व्यंजन विविध देवता पावे व्यंजन विविध देवता दे दे पाव व्यंजन विविध देवगण पावे जनजन देवगन पावे भूत प्रेत पत कल जबात आई शिव की अद्भुत बड़ा बरात सखियो आई शिव की अद्भुत बरात सखियो आई शिवजी अद्भुत बराज के अद्भुत बरात सख चांद सूरज दो बने बराती चांद सूरज तो बने बराती चांद सूरज तो बने, बने बराती पता नहीं पता नहीं कब दिन कब रात सखियों आई शिव जी की अद्भुत सखियो आई शिव जी की अद्भुत बरात सखियों आई शिव जी की अद्भुत आई शिव जी की अब एक निर्णय किया गया कि चलो दूल्हा महाराज कोई खिला पिला दें तो माल पुआ मोदक पुनी परुषे सेहत उमंग देखे दूल्ह वेश में चार बराती संग अब दूल्हा महाराज के साथ चार बराती और, और चारों की मांग अलग अलग अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग सबकी मांग अलग अलग अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग तो कुछ तो गह गिरीश कुस कन्या पानी भवही समर की भवानी पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरे सा वेद मंत्र मुनिवर उचर वेद मंत्र मुनिवर ओ जय जय जय शंकर कर जय जय सं करय जय जय संत संत सो जय जय जय सब शंकर भगवान की जय जय कार करने लगे यह पावन पानी ग्रहण संपन्न हुआ अब तो नीक योग मांगने वाले तो आएंगे करके विवाह भोला करके विवाह भोला कोबर घर में जाए धीरे धीरे सकुचार धीरे धीरे सकोचा धीरे धीरे सकोचार कर करके विवाह भोला कोबर घर में जाई धीरे धीरे सकुचाई धीरे धीरे सकोचारो करके विवाह भोला कोबर घर में जा धीरे धीरे से धीरे धीरे से अब सखिया बहुत मधुर बात पूछती हैं। एक सखी कहे बचन सुनाए नेग दीजे दूला बाबू दीनी है जो माए धीरे धीरे मुस्काए धीरे धीरे मु धीरे धीरे मोसका धीरे धीरे मोसका एक सखी ने कहा कि दूल्हा जी वह नेक निकाल कर दीजिए जो माने दिया होगा अब शंकर भगवान क्या कहे दूजी सखी कहे बचन सुनाए, दूजी सखी कहे बचन सुनाए। ओ दूजी सफी कहे बचन सुना सुनो सहेली शिव के सुन है सहेली शिव के बाप है न माये धीरे धीरे मुस्का धीरे धीरे मुस्का धीरे धीरे मुस्का धीरे धीरे मुस्का अब सखिया रास्ता रोके खड़े आगे न जाने दें तो शिव जी के संग भी कोई है इतने में सांप एक उठल फुफुआ भाभी सहली शिवजी जी गैल धीरे धीरे मुसुका धीरे धीरे मुसुका धीरे धीरे मौसका धीरे धीरे मुसुका धीरे धीरे मुसुकाए धीरे धीरे मुसुकाय धीरे धीरे मौसका धीरे धीरे मौसका अब तो चारों तरफ जय जयकार हुई भगवान कोहबर में गए फिर पधारे कुछ दिन रहे एक नेग मांगने वाली आई आई खबासन स्वाभिमान लिए डोली डोली बोली धूलहजू पान यह पाईये हो गयो विवाह बर बधूह पाई बिमल अब रसरीति सो नेग मेरो दिवाई शंकर जी ने कहा भी देते झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग <coughs> बेचारी नेग मांगने आई नाग दे दिया झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग ऐसो फुफकारो भगी बापरे बचाइये मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हंसन भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए भुजन भुजंगा हसे शीस पे हसे गंगा हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में अब चारों तरफ हंसी ही हंसी लेकिन अब करुणा का क्षण आ गया सोलह सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में छोड़ा दिए देहाथ किसी ने दो दिन की शहनाई जो नैन पुतरी कहता था पलकों से ओट न करता था वह भी आज बिठा डोली में बेवस खड़ा बिलखता था पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता नहीं नमाई में छोड़ा दिए दे, देहा किसी ने दो दिन की शहनाई रन च रची कत नारी कहीं बिरंगी कत नारे कहीं बिरंग रचे रे चिरं ची बिर चेर चे हिमवंत जिम गिर जा महेश हरि श्री सागर दी ऐसे ही पार्वती जी को सौंपा भगवान शंकर को भगवान शिव पार्वती जी के संग विदा होकर चले और अपने यहाँ आए कुछ दिन बाद श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तारकासुर का वध हुआ एक दिन भगवान शंकर इसी स्थान पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहा मातु भवान जानी प्रिया आदरयती की ना वाम भाग आसन है देना अब शिव जी ने देखा सिर पर गंगा जी गंगा जी को सिर पर स्थान क्यों मिला पार्वती जी समझ गयी गिरी से श्री गंगा गिरिराज की किशोरी हूं जोरी युग बहन की ये हर साओं में पाप ताप मन से विनीत श्री गंगा हरत मन की मलिनता अब ऐसे मिटाओ में भारत में तीर्थ तीर, तीर तीर पे बसाए इन और इनकी ही जैसी कछु करनी दिखाऊ में और प्रार्थना करूंगी विनती करूंगी यह देश भर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं तब पार्वती जी ने पूछा जो मुँह पर प्रसन्न सुख जानी सत्य मोह निज दासी तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना भगवान शंकर यह सुनते हैं आनंदित हो जाते हैं करी प्रणाम रामहित्र पुरारी हरसी सुधासम गिरा उचारी भगवान शंकर आनंदित हैं और इसीलिए राम भक्त का लक्षण भी यही विनुछल विश्वनाथ पद नेहू राम भगत करल छहू Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sita Ram Jai, Sita Ram, Sita Ram Jai, Sita Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai. jai. Oh, Sri Ram Jay Ram Jay Jay Ram, Sita Ram Jay, Sita Ram, Sita Ram Jay, Sita Ram, Sita Ram Jay, Sita. Sita Ram, Sita Ram Jay, Sita Ram, Sita Ram Jay, Sita Ram, Sita Ram Jay, Sita Ram. Oh Sita Ram Jay, Sita Ram, Shri Ram Jay Ram. जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय सिए सिए सुमिरथ राम जु सिए सुमिरथ श्री राम जुगल jay jay नाम राजेश जपी